बड़ा कुछ सुनिया मेरे तो कई फायदे खबर तो कई खुद नारेगा कई जिंदगी मेरे तो कादते मेरे कई आखद ने गा।, गा मुंडा पाई जाता कट कले आई जा दे कोई नी नार देखी नी मेरे कमी आने कट देख दे मेरे तो खबर के दे मेरे ए, ए, ए, ए, पैसे चले कलाकारो ना कली बाेसबुके बने बैठे जो पढ़े लिखे आगो ना मेहनत मेरे तो बन नहीं हड़ दे, दे मेरे तो कई फेरे खबर कर दे मेरे चो कई खुद ना चाहते मेरे जड़े गारे दसो गल बात किल तो देख मैनू जज कर दे खुद ही अपनी अका कई फेरे खबर कर बना चाहते मेरे बारेगा कई जिंदगी जी कि पढ़ दे मेरे तो कलाम नहीं हो मेरी किसी ऐरे गेरे बंदे सलाम नहीं हो मेरी जिना चिर लिखूगी सच लिखूगी हो रगू कलम गलाम नहीं Nobody hanging on me. Oh, girl, you callie, callie, get that chick out of here. Yeah, they got me say, I got me say, I got me say, yeah. I'm a proud boy. Yeah. Salute to my day ones and all my fans. Respect, baby. I'm a proud boy. Yeah.